महाभारत आदि पर्व आदिपर्व पंचविश्धतमोध्याय खाण्डवन में जलते हुए प्राणियों की दुर्दशा और इंद्र के द्वारा जल बरसाकर आग बुझाने की चेष्टा वै सम्पायभ्या चक्रांत कद नमह वैश्वान जी कहते हैं जन्मे वे दोनों रथियों में श्रेष्ठ वीर दो रथों पर बैठकर कर के दोनों ओर खड़े हो गए और सब दिशाओं में घूम घूमकर प्राणियों का महान संघार करने लगे यत्र यत्र यश्यंते प्राणि खांडवालय पलायनत प्रवी रुत त्र त्युधावता तत्र खांडवन में रहने वाले प्राणी जहाँ जहाँ भागते दिखाई देते वहीं वहीं वे दोनों प्रमुख वीर उनका पीछा करते छिद्रम न स्म प्रपश्यंते रथ यो रा सुचारिण आविद्या खांडों वन के प्राणियों का तीघ्रतापूर्वक सब ओर दौड़ने वाले उन दोनों महारथियों का छिद्र नहीं दिखाई देता था जिससे वे भाग सके रथियों में श्रेष्ठ वे दोनों रथा रूढ़वीर अलात चक्र की भांति सब ओर घूमते हुए ही दिख पड़ते थे खांडवे दुभता शत्र उपेतुर्भरवान नादान विनदंत समत जब खांडवन में आग फैल गई और वह अच्छी तरह जलने लगा उस समय लाखों प्राणी भयानक चित्कार करते हुए चारों ओर उछलने कूदने लगे दग्ध कदेश बहवो परे परे बहुत से प्राणियों के शरीर का एक हिस्सा जल गया था, में झुलस गए थे, कितनों की फूट गई थी और कितनों के शरीर फट गए थे ऐसी अवस्था में भी सब भाग रहे थे समारिंग्या सुतानंद पितृ भ्राति तथा परेम से न तत्र गता कोई अपने पुत्रों को छाती से चिपकाए हुए थे कुछ प्राणी अपने पिता और भाइयों से सटे हुए थे वे स्नेह बस एक दूसरे को छोड़ न सके और वही काल के घाल में समा गए संदष्ट दसनाश्चांदे समुदे तूरण ततस्ते तीव्र घूर्णत पुनरग्नौ प्रपे धीरे कुछ जानवर दांत कटकटाते बार बार उछलते कूदते और अत्यंत चक्कर काटते हुए फिर आग में ही पड़ जाते थे दग्ध पक्षाच चरणा विचेषंत तो मही तले तत्र त्रम दृश्यंत शरीर कितने ही पक्षी आँख पाख और पंजों के जल जाने से धरती पर गिरकर छटपटा रहे थे। स्थान स्थान पर गिर जीव जंतु दृश्य गोचर हो रहे थे जलाशय गृश्यसम जलाशय आग से तप कर काढ़े की भांति खोल रहे थे उनमें रहने वाले कछुए और मछली आदि जीव सब और निर्जीव दिखाई देते थे ताणिन प्राणी संच प्राणियों के संघार स्थल बने हुए उस वन में कितने ही प्राणी अपने जलते हुए अंगों से मूर्समान अग्नि के समान दिख पड़ते थे काश्य पार्थ सर हि संिद्य खंडस पातया मास प्रदीप्त वसुर तथी अर्जुन ने कितने ही उड़ते हुए पक्षियों को अपने बाणों से टुकड़े टुकड़े करके प्रज्जवलित आग में झोंक दिया सर्वांगा निधनों महावराण्वत्पत्तिपे तो महावरान खांडवे पुनः पहले तो पक्षी बड़े वेग से ऊपर को उड़ते परंतु बाणों से सारा अंग छिज जाने पर जोर जोर से आर्तनात करते हुए पुनः खाण्डो वन में ही गिर पड़ते थे शरयरभ्याहता संगतस्म बनौक सा विराब शत्रु समुद्रस्य से मत बाणों से घायल हुए झुंड के झुंड वनवासी जीवों का भयानक चितकार समुद्र मंथन के समय होने वाले जल जंतुओं के करुण क्रंदन के समान जान पड़ता था वन्य चापे प्रदीप्त कमुत्पेतुर्महर्चस जनयासुरोगम सो महा देवऊ प्रज्जवलित अग्नि की बड़ी बड़ी लपटें आकाश में ऊपर की ओर उठने और देवताओं के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न करने लगीं तेना देवा सरसी पुरो गहात्मा सर्व एव दिवक सह सतकृतम स्राक्षम देवेश असुराधनम उस लपट से संतप्त हुए देवता और महर्षि आदि सभी देवलोकवासी महात्मा असुरों नाश करने वाले देवेश्वर इंद्र के पास गए संचय प्राप्त लोका नाम अमरेश्वर देवता बोले अमरेश्वर अग्निदेव इन सब मनुष्यों को क्यों जला रहे हैं कहीं संसार का प्रलय तो नहीं आ गया वै वैशंपायनवाच तथा प्रयोग वैश्वपायन जी कहते हैं जन्म विजय देवताओं में यह सुनकर पित्रासुर का नाश करने वाले इंद्र स्वयं वह घटना देखकर खाण्डव वन को आग के भय से छुड़ाने के लिए चले महता रथ बृंदेन नाना रूपेण शम समवा की प्रभवर्ष सुर उन्होंने अपने साथ अनेक प्रकार के विशाल रथ ले लिए और आकाश में स्थित हो देवताओं के स्वामी वे इंद्र जल की वर्षा करने लगे तथोक्षारा देवरा चेत जलधा खाण्डव प्रति देवराज इंद्र से प्रेरित होकर मेघ रथ के धूरे के समान मोटी मोटी असंख्य धाराएँ खंडवन में गिराने लगे असंप्राप्ता सा धारा तेज सा जात वेद्य का पापकम घता परंतु अग्नि के तेज से वे धाराएं वहां पहुंचने से पहले आकाश में ही सुख जाती थी अग्नि तक कोई धारा पहुंचे ही नहीं तथिहा क्रुद्धो भृतमरचे स्मतस्तरा पुनरव महामेघ अम्भासे बहू तम नमुचि नाशक इंद्रदेव अग्नि पर अत्यंत कुपित हो पुनः बड़े बड़े मेघों द्वारा बहुत जल की वर्षा कराने लगे अर्चिधाराभिमब्धम धूम विद्यो समकुलभू व तदरम घोरम सनेतु समम आग के लपटों और जल की धाराओं से संयुक्त होने पर उस वन में धुआं उठने लगा सब ओर बिजली चमकने लगी और चारों ओर मेघों की गड़गड़ाहट का शब्द गूंज उठा इस प्रकार खांडव वन की दथा बड़ी भयंकर हो गई इत महाभारते आदि परमणि खांडव दाह परमणि इंद्र क्रोधे पंचविंशत्यधिक द्विशतमोध्या